गीता तत्वचिंतन पुनर्जन्म मीमांसा तीन संस्कारों के तीन प्रकार संचित प्रारब्ध और क्रिय जैसे कर्मों के संस्कार बना करते हैं वैसे ही मन में उठने वाले विचारों के भी संस्कार बनते हैं अंतःकरण में जहाँ पर ये सारे संस्कार जाकर इकट्ठा होते हैं उसे चित्त कहा जाता है चित्त में जैसे इस जन्म में बनने वाले संस्कार जाकर जमा हो जाते हैं वैसे ही जन्म जन्मांतर में बने संस्कार भी संचित रहते हैं कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति आज मृत्यु के मुख में चला गया मरने से ठीक पहले उसके चित्त में स्थित संस्कारों का एक प्रबल भाग मानो चित्रूपी कोष से अलग हो जाता है यह अलग हुआ संस्कार समूह ही प्रारब्ध के नाम से परिचित होता है जो मनुष्य के अगले जन्म का कारण बनता है चित्त में बाकी जो संस्कार समूह बचा हुआ है उसे संचित कहकर पुकारते हैं प्रारब्ध के द्वारा नया जन्म प्राप्त होने पर उस नए जन्म में जो संस्कार बनते जाते हैं उनको कृमाण करते हैं इस प्रकार कर्म संस्कारों की ये तीन श्रेणियां हुई संचित प्रारब्ध और कृमाण प्रारब्ध से नया शरीर मिलता है और प्रारब्ध के जीर्ण हो जाने पर शरीर की मृत्यु हो जाती है फिर उस समय शरीर चाहे शैशवावस्था में रहे किशोरावस्था में या तरुणावस्था में हम यह जा नहीं जान पाते कि प्रारब्ध कब जीर्ण होगा इसलिए किसी की मृत्यु कच्ची उम्र में होने पर हम कह दिया करते हैं कि उसकी अकाल मौत हो गई पर तत्व की दृष्टि से देखें तो अकाल मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है जो भी मृत्यु होती है वह काल में ही होती है हमें प्रारब्ध का पता नहीं चलता इसीलिए काल को अकाल कह दिया करते हैं पाँच वर्ष का कोई स्वस्थ बालक अचानक चल बसा तो हम उसकी मृत्यु को अकाल का विशेषण लगाएंगे एक चिकित्सक जब उसके रोग को पकड़ने में समर्थ न होगा तो कहेगा कि हृदयगति के रुकने से बालक की मृत्यु हुई पर एक ज्ञानी यह देखेगा कि उसके प्रारब्ध के समाप्त होने के कारण वह चल बसा प्रवचन का लोग इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझाया करते हैं जैसे एक ग्राहक कपड़ा खरीदने किसी दुकान पर गया और उसने कपड़ा मांगा दुकानदार ने अंदर का एक थान निकाल कर उसे नाप कर कपड़ा दे दिया ग्राहक तो यही समझेगा कि कपड़ा नया है पर यह तो दुकानदार जानता है कि थान बीस वर्ष पुराना है इसी प्रकार भले ही संसार के लोगों की दृष्टि में मरने वाला शरीर नया प्रतीत हो पर प्रारब्ध को जानने और संचालित करने वाला वह परमात्मा ही जानता है कि शरीर कितना जीर्ण हो गया है देह मन और आत्मा का अंतर पुनर्जन्म का सिद्धांत शरीर और मन से भिन्न और उन दोनों से परे आत्म तत्व की सत्ता को स्वीकार करता है भले ही आत्मा के संबंध में विभिन्न भारतीय दर्शन भिन्न भिन्न मत का पोषण करते हों पर इस संबंध में वे सभी एक मत हैं कि आत्मा शरीर और मन से परे है शरीर और मन जड़ है शरीर स्थूल जड़ है तो मन सूक्ष्म जड़ है पर आत्मा चैतन्यवान है जड़ता की स्थूलता और सूक्ष्मता की कसौटी यह है कि स्थूल जड़ आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता जबकि सूक्ष्म जड़ इस चैतन्य को प्रतिबिंबित कर सकता और करता है धूल कीचड़ से सना कांत जैसे रोशनी को फेंक नहीं पाता पर वही साफ सुथरा हो जाने पर जैसे रोशनी को पूरी मात्रा में प्रतिफलित करता है उसी प्रकार वासनाओं से गंदा हुआ मन आत्मज्योति को विशेष रूप से प्रतिफलित नहीं कर पाता पर जब वही शुद्ध हो जाता है तो आत्मज्योति को इस प्रकार प्रतिफलित करता है कि वह आत्मरूप ही हो जाता है जैसे स्फटिक के आगे किसी रंग विशेष का फूल रख देने से स्फटिक उसी रंग का हो गया दिखाई देता है देह और मन का बोध हमें होता है उनके परिवर्तनों का हम अनुभव करते हैं आत्मा वह है जो मन और देह के परिवर्तनों का अनुभव करता है और इसलिए जो स्वयं अपरिवर्तनशील है जैसे हम नदी के किनारे खड़े होकर बहते हुए जल को देखते हैं जल का परिवर्तन इसलिए दिखाई देता है कि हम उसकी तुलना में अपरिवर्तनशील तट पर खड़े हो उसका परिवर्तन देखते हैं सिनेमा में हम पर्दे पर एक कहानी को प्रतिफुलित होते देखते हैं पीछे देखें तो छोटी छोटी फिल्में तीब्र वेग से घूमती दिखाई देती हैं अलग अलग फिल्म को देखें तो उनमें कोई श्रृंखला या कहानी नहीं दिखती पर जब इन्हीं अलग अलग टुकड़ों को तीब्रता से घुमाकर पर्दे पर, पर प्रचलित करते हैं तो एक कहानी दिखाई देती है यदि पर्दा स्थिर न हो हिल्टा दुलटा रहे तो कहानी ठीक से दिखाई नहीं देती है इसी प्रकार देह और मन के परिवर्तनों को एक में गूंज कर एक अर्थपूर्ण कहानी प्रस्तुत करने वाला जो स्थिर पर्दा है उसे हम आत्मा कहते हैं यह आत्मा अपरिवर्तनशील है और जो अपरिवर्तनशील होता है वह अविनाशी होता है अविनाशी वही सो हो सकता है जो सर्वव्याप्त हो अतः आत्मा सर्वव्यापी है